दैनंदिन जीवन में योग सत्य में जयते सत्य के संबंध में कौन नहीं जानता जो पहला पाठ बालक अपनी माता की गोद में या शिष्य गुरु के आश्रम में सीखता है वह सत्यम वद वर्मम चर प्रत्येक शब्द एवं सुसंस्कृत समाज में सत्य को इतना महत्व दिए जाने पर भी दैनंदिन जीवन में जितना निरादर सत्य का होता है संभवतः उतना और किसी नैतिक आदर्श का नहीं इसका क्या कारण है इसे समझने के लिए हमें सत्य के अर्थ एवं स्वरूप की गहराई में जाना होगा सत्य के विभिन्न अर्थ सामान्यतः तो सत्य को सत्य बोलने के अर्थ में ही समझा जाता है यह योग के अहिंसाधि पांच यमों में से एक है व्यासदेव सत्य की इस प्रकार से परिभाषा करते हैं सत्यम यथार्थे वांग मनसे तथा वांग मनस्केति युमित यथाभूत अर्थ युक्त वाक्य और मन ही सत्य है अर्थात जो कुछ दृष्ट अनुमित अथवा श्रुत हुआ है उसी प्रकार का वाक्य और मन अर्थात कथन और चिंतन सत्य है इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि सत्य के दो अंग हैं पहला वह वस्तु स्थिति अथवा सत्ता जिसके अनुरूप मन और वाणी हो और दूसरा मन और वाणी का वह आचरण जो सत्य के अनुरूप हो सत्य का उपयोग सत या सत्ता के अर्थ में भी होता है और मन और वाणी से उसकी स्वीकृति भी होती है यही एकमात्र यम है जिसका एक साध्य और साधन पक्ष तथ्य तथा आचरणीय पक्ष दोनों है एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयत्न करें एक मेज पर एक घड़ी पड़ी है मेज तथा उस पर घड़ी की उपस्थिति एक सत्य है साथ ही हमारे मन द्वारा उसकी स्वीकृति तथा वाणी द्वारा उसका प्राकट्य भी सत्य कहलाता है सत्य के इन दोनों पक्षों को भलीभांति समझना आवश्यक है सत्य सत्य या सत्ता के अर्थ में उपर्युक्त परिभाषा में तीन प्रकार के सत्यों का संकेत दिया गया है दृष्ट अनुमित और श्रुत ये तीनों ही हमारे प्रमाण या सत्य ज्ञान के साधन है तथा प्रमाण कहलाते हैं नित्यादि ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है लिंग या लक्षण की सहायता से अनुमित ज्ञान अनुमान प्रमाण कहलाता है फिर शास्त्र या आप्त पुरुषों के वचनों से भी हमें सत्य का ज्ञान होता है यह प्रमाण शब्द प्रमाण या स्तुति प्रमाण कहलाता है अपनी आँखों से मेज पर पड़ी घड़ी को देखने पर हमें प्रत्यक्ष रूप से सत्य का अनुभव होता है दूर उठ रहे धुएं को देख हम वहाँ अग्नि का अनुमान करते हैं यह अनुमित सत्य का दृष्टान्त है किसी के कहे जाने पर कि अमुक मोहल्ले में एक मकान गिर गया है अर्थात इत्यादि उन कथनों पर विश्वास करने पर हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह श्रुत सत्य है सामान्यतः सत्य ज्ञान के ये तीन प्रमाण ही मुख्य रूप से स्वीकार किए गए हैं लेकिन क्या ये तीनों प्रमाण पूर्ण रूप से त्रुटि रहित है आसमान नेत्रों से नीला दिखाई देता है लेकिन सत्य तो यह है कि उसका कोई रंग नहीं होता सूर्य उदित और अस्त होता दिखाई देता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता दिखाई देता है लेकिन सत्य तो यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है अनुमान प्रमाण भी त्रुटि रहित नहीं है अगर कोई बाष्प या बा के टुकड़े को धुआं समझ यह अनुमान लगाए कि उस स्थान विशेष में अग्नि है तो उसका यह निर्णय असत्य होगा शब्द या आप्त प्रमाण भी दोषहीन नहीं है विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न भिन भिन बातें प्राप्त होती है एक ही वस्तु के बारे में दो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की सूचना दे सकते हैं एक व्यक्ति गिरगिट को लाल देखकर हमें यह कहे कि वह लाल है और दूसरा उसी को हरा देख हरा कहे तो किसकी बात को माना जाए एक और उदाहरण में हाथी को जानने के लिए पांच अंधे गए पांचों ने हाथ से उसके विभिन्न अंगों को स्पर्श कर उसके बारे में भिन्न भिन्न भिन धारणाएं बनाई स्पर्शजन इंद्रिय ज्ञान होने के कारण उन्हें हाथी का जो ज्ञान हुआ वह असत्य तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उसे पूर्ण सत्य भी नहीं कहा जा सकता सत्य का काल तथा अवस्था के साथ ही संबंध है स्व स्वप्नावस्था में स्वप्न हमें सत्य प्रतीत होता है लेकिन जागृतावस्था में वह नहीं रहता और गाढ़ी निद्रा में न तो स्वप्न और न ही जागृतावस्था का जगत ही पर रह जाता है उपर्युक्त विचार का सारांश यह है कि सत्य देश काल अवस्था व्यक्ति आदि पर निर्भर करता है निरपेक्ष सत्य नाम की कोई वस्तु या चीज नहीं है लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन का कार्य इन सापेक्ष सत्यों के आधार पर ही चलता रहता है इसे शास्त्रीय या दार्शनिक भाषा में व्यावहारिक सत्य कहते हैं हम अपने प्रमाणों से किसी निरपेक्ष सत्य को नहीं जान सकते हमारे ज्ञान सभी सत्य सापेक्ष होते हुए भी ऋषि मनुष्यों का कहना है कि एक सत्य इन सब से निरपेक्ष भी है वह जो देश काल व्यक्ति अथवा अवस्था से प्रभावित नहीं होता यह सत्य सत्ता मात्र रूप से सर्वत्र सर्वावस्थाओं में विद्यमान रहता है इसे ही परमार्थिक सत्य कहा जाता है यही सत्य या परमेश्वर भी है इन दोनों सत्यों के अतिरिक्त एक और सत्य भी है जो प्रातिभाषिक सत्य कहलाता है जैसे अंधेरे में पेड़ के एक ठूठ के बच्चा भूत समझ लेता है, उसे ही चोर पुलिस समझ जाए, तथा चोर को खोजने वाला पुलिस चोर ही समझ बैठे रस्सी को स्पर्श समझ सर्प समझना रेगिस्तान में मरीचिका का भ्रम आदि इसी प्रतिभाषिक सत्य के दृष्टांत है एक और दृष्टांत लें, एक ही स्त्री पुत्र के लिए माता पति के लिए पति पत्नी, भाई के लिए बहन तथा पिता के लिए पुत्री है। मान से निर्मित एक ही स्त्री एवं संबंध के अनुसार भिन्न-भिन्न हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री भी एक तो यथार्थ ईश्वर द्वारा निर्मित सत्ता है और दूसरी मनोमय मानव निर्मित सत्ता की है उपरयुक्त विश्लेषण के यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं एक तो उसका वास्तविक रूप या सत्ता और दूसरा उसका वह रूप जो हमें इंद्रियों एवं मन के माध्यम से ज्ञात होता है स्वामी इसे समझाने के लिए गणित की सहायता लेते हैं मान लीजिए कि क वस्तु का वास्तविक स्वरूप है ख हमारा मन है तो हम यह कह सकते हैं कि हमें जिसका ज्ञान होता है वह है क्लस ख उपर्युक्त दार्शनिक विश्लेषण सत्य की साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है सत्य वचन सत्य पालन का उद्देश्य है उस पार्शिक सत्य का साक्षात्कार करना जो वस्तु का स्वभाव है वस्तु स्वरूपतः जैसी है तथा जिसे हमने उपर्युक्त विश्लेषण में क कहा लेकिन उसका साधन तथा आचरण व्यवहारिक सत्य को लेकर ही होगा यानी व्यवहारिक सत्य के सहारे हमें पारमार्थिक सत्य तक पहुँचना है जितनी मात्रा में हम अपने मन एवं इंद्रियों की तथा अपने प्रत्यक्षानुभूति प्रत्यक्षानुमान प्रमाणों की सीमा से ऊपर उठने में समर्थ होंगे उतनी ही मात्रा में हम पारमार्थिक सत्य के निकट पहुँच सकेंगे जितनी मात्रा में हमारा मन पवित्र होगा उतनी ही मात्रा में हम सत्य पालन एवं सत्य में प्रतिष्ठित होने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारिक एवं प्रातिभाषिक सत्य के केवल के आंशिक रूप से सत्य होने के कारण सत्य की साधना कभी भी त्रुटिहीन या पूर्णतया दोषहीन नहीं हो सकती यही कारण है कि शास्त्रकारों ने सत्य साधना के विषय में अनेक शर्तों का उल्लेख किया है जिसकी चर्चा नीचे की जाएगी आधुनिक युग के सत्य के सबसे महान पुजारी महात्मा गांधी के अनुसार सत्य परमात्मा का नाम है उनके अनुसार सत्य सत्य ही भगवान है। शब्द का अर्थ अस्तित्व है तथा जहाँ यह सत्य है वहाँ ज्ञान और आनंद भी है जो सत्य है वही ज्ञान और वही आनंद भी है सत्य या सत्य के प्रति आस्था और विश्वास होना उसी को केंद्र बनाकर जीवन यापन करना ही हमारे समग्र जीवन का एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य होना चाहिए इसी में मानव जीवन की सार्थकता है महात्मा गांधी का यह निश्चित मत है कि यदि हम इस सत्य स्वरूप परमात्मा को केंद्र बनाकर कार्य करें तो नैतिकता के अन्य समग्र नियमादि अपने आप ठीक हो जाएंगे सत्य पालन के बिना अन्य यम नियमों का पालन असंभव है यह सत्य तो परम पारस पारसमणी या कामधेनु के समान है क्योंकि इसमें प्रतिष्ठित होने पर समग्र ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है